गीताध्याय दौ गीता है दो गीता का सार सार्लोक संख्या 18 से, से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारेदांत स्वामी श्रीपुन के संस्था आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञानशलाकया चक्षुरमीत ये श्रीगुरा नम श्री चैतन्य मनोभी स्थापित स्वयं आगे भगवान कहते हैं अंतवंत में देह नित्योक्त शरीरिण अनाशीन प्रमेय से तस्मा युद्धस्व ये जो देह है देहा। वो अंत ये जो सबदेह है वो अंतवंत उसका अंत हो जाता है शुरुआत है और अंत है और जो देहधारी है शरीर शरीरिण जो देहधारी है वो नित्य है नित्य शरीरी का जो नित्य शरीरी का जो देह है वो अंत है खत्म हो जाता है शरीरी मतलब शरी? शरीरी नहीं? शरीरी शरीरी का अर्थ क्या है योगी मतलब योगी योगी जो जोड़ता है, जोड़ता है।, यो तो जोड़ता है। तो जो योग करता है उसको योगी कहता है तो जो शरीर में है उसको शरीरी कहते हैं अर्थात आत्मा शरीरी आत्मा है तो वो शरीरी का वो नित्य शरीरी का जो शरीर है वो खत्म हो जाता है वो अंत है और वो शरीरी का और दिया है शरीरी का और एक लग आ, शरीरी मतलब आत्मा तो आत्मा का और एक विशेषण दिया है अनाशीन उसको नाश जिसको नाश नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनाशीन अनाशिना अप्रमेय दूसरा एक बताया आत्मा को अप्रमेय जिसको नापा नहीं जा सकता है उसको अप्रमेय कहते हैं प्रमा मतलब नापना तो अप्रमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता है इसलिए हे भारत युद्ध करो तस्मात युद्ध भारत हे भारत अर्जुन इसलिए आप युद्ध करो अविनाशी अप्रमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है अत हे भरत युद्ध करो तात्पर्य भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और सौ वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता मारना तो दूर रहा जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता अतः तो दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है शरीर सड़ने लगता है अतः आत्मा ही शरीर को का पोषक है शरीर अपने आप में महत्वहीन है शरीर अपने आप में महत्वहीन है इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करें और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म का, धर्म की बलि न होने दे तो समझ में आया है तो विषय ने काफी चर्चा कर ली है। फिर आगे कहते हैं भगवान य एनम व्यक्ति हंतारम यम मनते हतम तो न न न न उभौत जो व्यक्ति एनम इस शरीर को इस व्यक्ति इस आत्मा को यह एनम व्यक्ति हंता व्यक्ति मतलब जानता है हंतारम मतलब हत्या करने वाला जो इस इस आत्मा को हत्या करने वाला जानता है यश्चनम मन्यते हतम और जो ये मानता है कि ये मर गया आत्मा समझना य एनम व्यक्ति हंतारम यश्चनम मन्यते हतम जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है कि आत्मा मारता है किसी को जो ये समझता है और जो ये समझता है कि आत्मा मारा जाता है उभाऊ नीजानी तो दोनों तो जानते नहीं है आत्मा किसी को आत्मा किसी को मार रही है या तो आत्मा खुद मर रही है ये दोनों जो मानते हैं एक जो भी मानता है वो दोनों नहीं जानते है उभाऊ तवना विजानी तो न अयम हनती नियतें ये जो अयम आत्मा जो है वो ना तो मारता है किसी को ना खुद मरता है इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी ये श्लोक के ऊपर हिंदी में इस श्लोक के ऊपर अक्स करके एक फिल्म थी उसमें जो विलन है वो ये श्लोक का दुरुपयोग कर रहा है इस बोलता है। हाँ ये श्लोक का अनुवाद बोलता है ना कोई मरता है ना कोई मारता है ये मैं नहीं कहता ये तुम्हारी भगवत गीता में लिखा है ऐसा उपयोग करके सबको मारता था चेन किलर था चेन किलर, किलर।, किलर मतलब जो रोज या हफ्ते में दो दिन किसी न किसी को मारेगा हत्या करेगा हत्यारा उसने ठान के रखा तू मतलब कोई कारण नहीं बस मारना है गिनती मैंने इतने को मारा तो सबको मारता था ऐसे और फिर यह बोलता था ना कोई मरता है ना कोई मारता है मतलब मैं मार नहीं रहा हूँ और ना ये मर रहा है <laughs> ना यह मानती ना इतना आगे नहीं अन्य कि वो भी मेरे को मारेगा <laughs> ले फिर पुलिस इसे पकड़ेगी पुलिस भी बोलेगी ना कोई मरता है ना कोई मारता है न तो तुम मर रहे हो ना मार रहे है मतलब <laughs> इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए वाक्य का इससे नुकसान ही होता है जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है न मारा जाता है परिया, जब देहेदारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मराने आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा नहीं जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य जिस जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। पहले ही बता <laughs> वैदिक आदेश है माँ हिंसात सर्वभूतानी किसी भी जीव की हिंसा ना करो नहीं जीवात्मा अवधि है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदी है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है किसी पागलपन वश नहीं इसका उपयोग करके दुरुपयोग नहीं करना चाहिए सबको मारने के लिए मनुष्य या पशु किसी को भी क्योंकि श्रुति वाक्य है मां होता नहीं किसी भी जीव की हिंसा मत करो किसी को मारो मत तो इसलिए हिंसा करना पाप है चार में से एक अधर्म तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए भले ही वो आत्मा नहीं मर रही है लेकिन आत्मा को कष्ट तो पहुंच रहा है जैसे हमने कल बात की थी तो इसलिए वो कष्ट का प्रतिफल होगा कि हम हमारे अकाउंट में कष्ट लिख दिया जाए आत्मा को कष्ट क्यों आत्मा क्योंकि अपने को शरीर मान ली इसलिए शरीर को जो कष्ट होता है वो आत्मा को कष्ट होता है आत्मा को को देख के कष्ट होगा ना? पर ये शरीर तो थोड़ी न उसको तो यही पता ही तो मैं हूँ इसलिए उसको दुख होता है, पर वो तो अलग है ना तो उससे अलग है लेकिन फिर भी उसको दुख होता है क्यूँकी वो ऐसा मान ली है की मैं ये शरीर हूँ मैं ही वो हूँ वो मान लिया है जैसे तो की इतना जोर। हाँ, उसको पता है कि मैं गाड़ी नहीं हूँ यही मान लेता हूँ आपको ऐसा अनुभव होता है की आप इस शरीर में है और शरीर आपसे अलग ऐसा अनुभव होता है इसीलिए हम इतना पागल हो गए इतना इसमें अंदर घुस गए हैं की हम ये है ऐसा ही मान लेते इसके कारण हमको दुख होता है अपने आप को भी नहीं हाँ, है हाँ वही तो इसीलिए यही तो, तो रोग है और इस रोग की दवा हरे कृष्ण महामंत्र है जो हम ठीक से बोलते भी नहीं ये कैसे चलेगा रोग की दवा है हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति योग और आहार जो है वो कृष्ण प्रसाद है कर, पानी वर्जित चीज़ें हैं ना ये मत खाओ ये मत चार नियम है और कृष्णा प्रसाद है ये हमारे डाइट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है पथिया हम दवाई पीते पानी तो कम से कम पथे पथ्य तो यहाँ पे आप लोग पालन कर रहे हो चार नियम तो पालन कर रहे हो लेकिन दवाई पी लेना है ना ठीक से जितनी दवाई ठीक से लेंगे जितना नियम अच्छे से पालन करेंगे उतना रोग जल्दी ठीक होगा। इसलिए <tip> इसलिए हमको दुख लगता है। कहते हैं ना, प्रहलाद ईशा दपेत विपर्यो स्मृति ही कि भाई जो है हमको जो भय लगता है जो डर लगता है जो दुख होता है वो क्यों होता है क्योंकि जो हम नहीं है ऐसा ये जो शरीर है जिसको द्वितीय कहते हैं हमसे अलग उसमें हमने अपनी चेतना को अभिनिवेश कर दिया है अभिनिवेश मतलब निवेशित कर दिया है स्थापित कर दिया ईशादपेत विपर्य स्मृति ही क्योंकि हमारी जो चेतना है वो ईश इश, ईशा भगवान से अपेता, उल्टी दिशा में हो गई है आपे तो मतलब उल्टा जाना ही ईशाद अपे तस्व उल्टा चल रहे हैं ईश्वर से इसलिए हमारी स्मृति भी उल्टी है मतलब उल्टा होता है ईशाद अपे तस् मतलब जो उल्टी वो भी उल्टा ही होता है अपेत यहाँ तक मुझे पता है लेकिन ये है ईशाद अपे तस् जो भगवान से उल्टा चलने लगा है उसका कुछ है, उल्टी जो। उल्टे उल्टी चलने वाले की ऐसा मतलब मतलब पास जाना, था मतलब दूर जाना, दूर तो इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए वो आत्मा को जो दुख पहुंचता है उसका उनको परिणाम प्राप्त होता है किंतु भगवान ने कुछ लोगों को हिंसा करने की जिम्मेदारी दी हुई है क्योंकि बिना हिंसा रहा नहीं जा सकता माँ हमेशा सर्वभूतानी बताया है तो क्या ये संभव है सबके लिए नहीं बिना हिंसा नहीं रहा जा सकता है। क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो अधर्म करने वाले है और जो हिंसा भी करते हैं अधर्म करते और हिंसा भी करते हैं। हिंसा भी अधर्म ही है लेकिन हिंसक अधर्मी है तो दूसरों को भी अधर्म करने में लगाएंगे और उसको रोकने जाएंगे बोल करके तो वो मारने लगेंगे उनको तो क्या करना पड़ेगा भगवान तो रोक सकते लेकिन भगवान हमारे माध्यम से रोकना चाहते हैं। भगवान खुद क्यों करे भगवान खुद क्यों करे हम सब उनके नौकर है ना इसलिए राजा भी भगवान का एक नौकर है भगवान राजा के माध्यम से अभी तो राजे भगवान के प्रतिनिधि है तो राजे नहीं है नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी है कि राजा बने हमने सब तो। भगवान माध्यम से करते है ना तो इसलिए जो इस प्रकार से फिर मारने लगते तो उनके लिए फिर हिंसा चाहिए तो हिंसक होंगे ऐसे लोग जो धार्मिक लोग हैं उनको हिंसा करनी पड़ेगी वो उनका धर्म हो गया तो इसलिए क्षत्रिय धर्म है तो क्षत्रिय व्यक्ति को जहाँ आवश्यक है वहां पे हिंसा करना उनका धर्म है यदि वो हिंसा नहीं करेंगे तो उनके लिए धर्म हो जाएगा लेकिन जहाँ आवश्यक नहीं है वहां पे हिंसा करना वर्ज्य है क्षत्रिय के लिए भी रूपात बार बार उदाहरण देते हैं कि एक गवर्नमेंट है तो उसमें एक सैनिक है बहुत सारे सीमा पर बॉर्डर पर बहुत सारे वि, विपरीत दल के सैनिकों को तो मार दिया उसने हजारों में मार तो उसको परमवीर चक्र मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से ये बड़ा बड़ा वीर है चक्र। उससे भी। लेकिन वही परमवीर चक्र प्राप्त करके जब घर जाता है और तो अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ और उसको मार दिया तो क्या मिलेगा उसको जेल मिलेगी <laughs> क्यों क्योंकि वो हिंसा सरकार के नियमों के द्वारा अनुमत नहीं थी जबकि वो सीमा पर जो हिंसा की वो सरकार के नियम के द्वारा अनुमत थी उसी प्रकार से राजा को जो भगवान के द्वारा अनुमत हिंसा है जो उनके कर्तव्य में आता है वो करना चाहिए वो हिंसा करनी पड़ेगी यदि गया है बॉर्डर पे सीमा पे और वहां सोच रहा है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा तो उसको दंड मिलेगा तो उस प्रकार से उस प्रकार की हिंसा आवश्यक है लेकिन अनावश्यक हिंसा नहीं चाहिए इसलिए सार ये है कि केवल नियम जान लेने से हम लोग जीवन में धर्म को पालन नहीं कर सकते हिंसा अच्छी है बुरी है कोई भी वस्तु अच्छी बुरी स्वधर्म के संदर्भ में पता चलती है एक व्यक्ति के लिए जो चीज अच्छी है दूसरे के लिए वो बुरी हो सकती है तो उसका निर्णय कौन करेगा शास्त्र स्वधर्म से निर्णय होगा ऐसा नहीं है क्योंकि कोई चीज अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है तो मैं करूंगा तो वो अच्छा ही होगा निर्णय हमारे हाथ में नहीं, नहीं है स्वधर्म निर्णय करता है शास्त्र निर्णय करता है मांस खाना अच्छा है बुरा तो शास्त्र में वर्णित है यहाँ यहाँ करना पड़ेगा यहाँ नहीं बहुत सारी ऐसी वस्तु ठीक है आज हम यहाँ पे विराम देंगे चतुपाध की जय भगवद गीता था की जय